तो हो गया था सभी जागृति जागृति चाहिए जागृत में अर्थात सपना वर्षा में, में। अज्ञानी के कारण अपने स्वरूप के अज्ञान से देह इंद्रिया के धर्म को आरोप करके अपने में भय करता है जीवं रज्ज सर्परज सर्पवदात्मा जीव ज्ञावा भय वह ना जीव पर ज्ञात सेभत् जीवम नाम जैसे में आरोप करके भय करता है इस प्रकार आत्मान रज सर्पवत जीवम ज्ञात भयम भयम प्राप्त आत्मा को जीव समझ करके भय प्राप्त करता है जो समझे ना जीव पर आत्म ज्ञातश्चे निर्भय भवेत जीव में नहीं हु चीजावास नहीं हूं मैं तो बिंब रूप शुद्ध चेतन हूँ ऐसा ज्ञान हो गया तो निर्भय हो जाएगा ज्ञान से, से मुख्य सर्पारोपण भय कंपना केवल भय नयकंप आदि को प्राप्त करता है इसी प्रकार आत्मान जीव मत्व जीव मान करके देहादि संबंध मान करके बहुत दुख संसारती बहुत दुख वाले संसार में डूबा रहता है यदा शास्त्राचार्य उपदेश बसा तो शास्त्र उपदेश आचार्य को उपदेश आचार्य को उपदेश ऐसा नहीं कि शास्त्र निरपेक्ष नहीं हो और शास्त्र विचार ऐसा नहीं हो आचार्य निरपेक्ष नहीं हो ऐसे शास्त्र आचार्य दो नहीं कभी कि आचार्य गुरु उपदेश करेंगे शास्त्र निरपेक्ष अपने मन से कहेंगे क्योंकि उस ज्ञान ही जो कहेंगे वेदे ऐसे कर कहीं कहीं कहते हैं ऐसा नहीं शास्त्र के माध्यम से और शास्त्र के माध्यम से क्या होगा आचार्य को उपदेश के बिना वो भी नहीं इसे दोनों लेना शास्त्राचार्य उपदेश ज्ञान होता है विवेक चक्षुता विवेक उसे ज्ञान होता है ओम एक रूप जाना आत्म स्वरूप अखंड एक रूप है उसको जब जानता है तथा भय रहित तो सुखी होता भय रहित तो हो जाता है सुखी होता है ओम। आत्मा आत्मा को को आत्माव भाषयतेको बुद्धियादींद्रिया दीपो घटादिवत स्वात्मा जडीस्तर्नावभाष से बताए वो तो और सर्वनाम स्थान से तुदा दीप होता है बारी नहीं ही है सर्वनाम स्थानीय पहले नूम हो जाता है नपुं सबसे जल से, से नुम होने के बाद फिर होता तो है आत्मा एको आत्मा बुद्धिदीनी इंद्रिया ही अवभाषि आत्मा एक ही बुद्धि आदिनी बुद्धि आदि को इंद्रियों को सब को प्रकाश करता है जिस प्रकार दीप घट दीप जैसे घट आदि को प्रकाश करता है ऐसे एक आत्मा बुद्धि इंद्रिया प्राण देह सारे जगत को प्रकाश करता है स्वात्मा ते ही जड़े नाव वास्यते स्वरूपभूत जो आत्मा है उन जड़े के द्वारा बुद्धि इंद्रिय सारा जगत आकाशादी भूतभत किसके द्वारा प्रकाशित नहीं होता है आत्मा तो प्रकाश रूप है सब जड़े है जो प्रकाश्य गेय है सब जड़े है जड़ के द्वारा आत्मा का प्रकाश नहीं हो सकता है आत्मा प्रकाश है कहीं घटभपटादि दीप को प्रकाश नहीं करते हैं दीप है प्रकाशक घट आदि प्रकाश्य आत्मा है दृक्ष प्रकाशक है जड़ है इसलिए जाड़ा इंद्रिय बुद्धियादि के द्वारा आत्मा प्रकाशित नहीं होता है प्रकाश करता है तेज तो नाते बुद्धि इंद्रिया के द्वारा प्रकाशित नहीं होता आत्मा यथा एक एवं दीप घटाधिकम तदत एक ही दीप घट आदि को प्रकाश करता है आत्मा अपेक्षाते हकारादी अपेक्षते स्व प्रकाश में आत्मा अपने प्रकाश के लिए केवल बुद्धि आदि के द्वारा प्रकाशित तो नहीं हो किंतु अपने प्रकाश के लिए बुद्धि अहंकार आदि की तो अपेक्षा करेगा आत्मा अन्यों के सहाय से अपने को प्रकाश करेगा ऐसा स्वीकार करना चाहिए इत्याशं ऐसा संख्या उत्तर देते हैं सबोधे बोधे न्यबोधे चो बोधतया न दीपस्यादीप यहासत्मशने अन्य बोधे न बो आत्मा न बोध रूपया आत्मा बोध रूप ज्ञान रूप होने से अपने ज्ञान के लिए प्रकाश के लिए अन्य ज्ञान के अपेक्षा नहीं है स्वयं प्रकाश माने अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है जिस प्रकार यथा दीप से अन्य दीप इच्छा न दीप अपना प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश का पीछा नहीं करता है इसी प्रकार आत्मा स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश के लिए अपने बोध के लिए अन्य ज्ञान का पीछा नहीं करता है आत्मनुबोध रूप आत्मा स्वयं बोध ज्ञान रूपे सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्म बोध ही स्वबोध हे नित्य सत्य अपना बोध नित्य ही तस् आत्मा बोधा ज्ञानांतर पिछास्त आत्मा बोध के लिए ज्ञान के अन्य ज्ञान का पिछा नहीं है स्वयं अनुभव रूपे स्वयं अनुभव अनुभव रूप अनुभूति न अनुभाव्यता स्वयं अनुभव रूपे अनुभव का विषय नहीं होता है यथा दीप से स्वप्रकाशन दीपांतर पे नाव तद्वत दीप अपने को प्रकाश करने के, के, के लिए अन्य दीप का पे नहीं करता है इस प्रकार अपना स्व अपने प्रकाश के लिए बोध के लिए अन्य बोध के ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता है यह बुद्धि आदि के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होता कहा गया बुद्धि आदि के द्वारा प्रकाशित नहीं होता और आत्मा और आत्मज्ञान से मुख्य कहा गया तो आत्मज्ञान फिर होगा किसे बुद्धि आदि के द्वारा नहीं होगा तो किसके द्वारा होगा ये बताना चाहिए यदि बुद्धियादि आत्मा जेय न भेद बुद्धियादी इंद्रिय के द्वारा आत्मा यदि जेय नहीं होता है ये आत्मज्ञान उपायन वक्तव्य अन्ये उपायन अन्न उपाय उपायन मयूरव्यंस्य सूत्र उपाय आत्मज्ञा अन् उपाय कहना चाहिए स उपाय कथम उपाय कैसा क्या है उत्तर दें निषिध्य सकोपाधी ने वाक्य विद्यादक्यम वाक्य जीवात्म जीवात्म परमनो विद्या महावाक्य जीवात्मा किस आत्मा उपाधीन सकल उपाधीन निषिध्य सौ उपाधि का निषेध करके कैसे निषेध करेंगे प्रमाण है वाक्य है अर्थात आदेश नीति न करके सब का निषेध करना है जितने सब है धर्म है गुण है सब कुछ आत्मा से भिन्न का सब का निषेध करना नेत ने तो दो बार का दो बार निषेध के लिए नहीं है संबद्ध द्वारम अटती भिक्षु प्रति द्वार के लिए द्वारम द्वारम द्वारा गया देवम देवम अभिंचती प्रत्येक देवता में सर्वन करता अभिषेक करता है इसी प्रकार नेत नेत बार बार सब का निषेध करना जो जो प्राप्त होता है सबका निषेध करना अंत में केवल निषेध करने वाला ही रह जाएगा और कुछ निषेध नहीं रहेगा विद्या विद्याधक्यम महावाक्य ही रही महावाक्य रहा अंत में जो रहा वही ब्रह्म है ब्रह्म। जीवात्मा परमात्मा विद्या विद्याम महावाक्य ही महावाक्यों के द्वारा सप्तम से महावाक्य महावाक्य शब्द का बड़ा वाक्य बड़ा नहीं छोटा है भेद्रम निवर्तक वाक्य को महावाक्य कहते हैं जीव ब्रह्म में भेद ब्रम होता है भेद वाक्य महावाक्य जीवात्म परमात्म न हो ज्ञान समझे व्याख्या करे टीका में अर्थात आदेशो ने अत निरसन वेदांत वाक्य न। तदित अतथ ब्रह्म से भिन्न को कहीं अतत् निसन अतत का निरसन यम अत व्यावृत्याम अभिदे श्रुतिर महिमना में पुष्पाचार्य ने कहा अतद व्यावृत्या तद अत अत की व्यावृति तो तो निषेध करके श्रुति कहती चकितम अभिदे शक्ति से नहीं लक्षण से दूर में रह करके अत व्यावृति करके श्रुति कहती उसको प्रतिपालन करने के लिए ब्रह्म भिन्न का निषेध करना वेदांत वाक्य के द्वारा नेतनेदार किंचितिजोपाधि निषिध्य निषिध्य सकलोपाधीन सौपाधि का निषद करना है एक तत्पदार्थ एक तुम पदार्थ तुम पदार्थ ते श्रोताजी वशिष निमुे तत्पदार्थ परमात्मा ये दोनों में तत्पदार्थ में ईश्वर तत्पाच में सर्वते हैं अव पदार्थ में किचि ज्ञते तो, ज्ञत् ईश्वर तो, में सर्वशक्ति मे तो जीवन में परिच्छी जितने अखिलोपाधि का निषेध करके निषेध करने का क्या है न ज्ञात निरस्त ये अनात्मा है आत्मा नहीं है उनका निराकरण करना उसमें अहम बुद्धि छोड़ना मेरा स्वरूप नहीं है निराश करके तत्वसी अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्म ये महाभक्य है सांवेदिका है तत्वशी अयमात्मा ब्रह्म हे ऋग्वेद का अथर्वेद का ऋग्वेद प्रज्ञान ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मी यजुर्वेद में इत्यादि वाक्य द्वारा लक्षण से ब्रह्मात्मिक ज्ञानम विद्या प्राप्त करे जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान अनेन प्रकार ज्ञातव्यम इस प्रकार साक्षात्कार करे अन्य उपाय उपाय से नहीं अर्थव्यावृत्ति से भिन्न का निषेध करके उपाधि को छोड़ कर औपाधिक धर्म को छोड़ कर आइक को समझिए शरीरादि शरीरादि दृश्यम बुद्बुवक्षर यहत विलक्षण विंद ब्रम्ति टीका में पहले आत्मस्वरूप ज्ञान निरसनाभावे ज्ञान बताया गया आत्म स्वरूप ज्ञान हो तो क्यों तथि का निराश नहीं करे तो क्या नहीं आशंक हो अ निरसनाभावे आत्मज्ञान तो अशतक्य हो ब्रह्म भिन्न का निराश नहीं करेंगे अनात्मक तो निश्चय नहीं होगा तो आत्मज्ञान नहीं होगा दृष्टान से सर्प में कभी भ्रम हो गया अहम सर्प आरोप तो अपाकरण सर्प के अपाकरण सर्प का निषेध नहीं करके रजु ज्ञान न जो रज्जु होगा नायम सर्प रजुम सर्प का निषेध होता है रजु सर्प निषे नहीं करेगा रजु ज्ञान नहीं होगा सर्व ज्ञान भी रहेगा रजु ज्ञान भी रहेगा दोनों नहीं हो सकता है नत्म ज्ञान अनात्म का निरश करने से आत्मा का ज्ञान होगा अनात्म का निरसन नहीं करने तो आत्मा ज्ञान नहीं होगा इस अभिप्राय से कहा आविद्यकम शरीर आदि दृश्यम अविद्या से उत्पन्न शरीर इंद्रिय मना प्राण आदि जो दृश्य ज्ञान है जितने गये हैं सब का कार्य है और अविद्या का कार्य होने के कारण विनाशी है इस प्रकार अविद्या सब क्षर विनाशी है एतद्या निर्मलम इस विलक्षण को प्राप्त करे ब्रह्म अहम ब्रह्मी आता है अहम् अहम ब्रह्मयात क्षण को प्राप्त करे निर्मल ब्रह्म में प्राप्ति है जितने ए, सब आविद्यक अविद्या क्योंकि दृश्य जितने दृश्य सब अविद्या का कार्य बुद्ध बुद्ध हे क्षरमे विलक्षण निर्मल इससे भिन्न है आत्मा मल नविद्यादी निर्गत मलम यत मल कार्य कुछ नहीं है नुद्ध हे निरुपाधि निकमेक नि सचिदनदात्मक ब्रह्म सचिद आनंद्रह्मस्मे ब्रह्म साक्षात्कार तथकृत्यो ज्ञान परतकृत कृत्यम ये न करणीय करने योग्य जो था सब कर लिया यही करना है सारे अनाधिकाल से भटकते भटकते मनुष्य को प्राप्त किया जब ऐसे प्राप्त कर ले ज्ञान कर ले हम अस्म ब्रह्म सब कुछ कर लिया वो ज्ञान यदि नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ ऐसे भटकता ऐसी चलता रहेगा इसलिए ज्ञान होने पर ही कृतज्ञ होता है कृतानी कृत्यान अतः कृतम कृत्यमयन कृत्य करने योग्य जो है सब कुछ कर लिया एवतरीत आत्मा अवैयानंदम वाक्यान अफतया वाक्यार्थ स्वाभवन आत्मन्य आत्मन मनन आत्मन्येव आह पंच भी श्लोक पांच श्लोक से आचार्य विचार थे आत्मानंदम जो अभियान ही आत्मा है ब्रह्म ही आत्मा है वाक्यर्थ ज्ञान है न सप्तम से वाक्य ही वाक्य का अर्थ ज्ञान पद तत्व से वाच्य को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना एक ज्ञान होगा उससे अपरुष त्ञान सिम से अपान होने पर स्वानु अवस्थम ऐसे आचार्य अपने अनुभव का आश्रय करके कहते हैं आत्मन एव आत्मन मनन प्रकार अपने में ही कैसे आत्मा का मनन करना किस प्रकार चिंतन करना कहते हैं पंच भी श्लोक ही पांच श्लोकों के द्वारा इकतीस बत्तीस तैस चौतीस पैंतीस पांच हो जाएंगे देहान्य देहान्य जन्म जरा काल आदय शब्दावय संगो नीरीद्रियतया न चु का सायता देह आत्मा नहीं है जड़ो होने से भिकारी होने से आत्मा नहीं है आत्मा देह से भिन्न है और देह भी, भी है मेरा देह मेरा शरीर दिखता है जो मेरा है वो मैं नहीं और देह दृश्य होने का न आत्मा नहीं है आत्मा से रूप से है देह से अन्य आत्मा है देहान्यवात्थ में का समम मम जन्म जरा कार्य लिया देह में का ही जन्म होता है अजरा जरा बुद्धावस्था भी देह में कार्य भाव कार्य पतलापने लया लयादय लय होता है सर कारण में लय हो जाना लीन हो जाना नष्ट हो जाना यह सब देह का धर्म है और अपना देह से भिन्न होने से मैं देह से भिन्न होने से मेरा मेरे में जन्म जरा कार्य आदि नहीं है और शब्दादि विषय ही संगो न च न च विषय संग शब्द शादी विषय के साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं तस्मात नि नहीं है इंद्रिया रहित आत्मा में कोई इंद्रिया नहीं है इंद्रिया रहित होने से इंद्रिया तो सूक्ष्म इंद्रिया रहित होने के कारण इंद्रिया के द्वारा विषय के संबंध होगा इंद्रिया नहीं तो विषय के साथ संबंध नहीं असंगण न चुद्ध हे टीकाने देश्यास्वभा स्थूलसरियावाद ये स्थूल अन्न देह का स्थूल सर्व कैसा है हि दृश्यमन से जड़ हे अनात्म हैृश्याद स्वभाव दृश्याद स्वभाव ये स्थूल दृश्यादृश्य हमारी और जन्म आदि है ये सब सभावे शरीर आदि अन्यवाद स्थूल शरीर स्थूल शरीर सर्रा, शिक्षण शरीर से अन्य जन्म जरा कार्य लयादे ना वृद्धावस्था पतलाय आदि कुछ नहीं है इंद्रिया भी असंगतवाद शब्दादि विशेष भोग ही संगती इंद्रियादि के साथ संबंध नहीं है अपना का आत्मा तो असंग तो इंद्रिय के विषय शब्द विषय जन्य भोग और संग अनुभव नहीं है अनुभव तो नाम दुख राग दिया दे अनुभव रूप सुख राग देश आदि में नहीं है अप्राण शुभ्रदि श्रुति है एक श्रुति है अप्राण अमना शुभ्रम प्राण रहित मन रह शुभ्री एक श्लोक श्लोक बोलो शब्दी विषय अमन स्वा न मे दुख व भयादय अयमना शुभ्र शु्र इदिश्रुतिशासना अप्राणो हमना सुब्रो यरात पर दिव्यमृत यहाम अमन स्वात्थ अस्य समना मन रहित ज मन ही, ही नहीं तो दुख सु सुख दुखादि नहीं ये से ही दुख राग दो भयादिवताये अमन आत्मा अनुभव रूपे सुख दुखादि का अप्राणा अपरा अमन मन रही शुभ्रद्रुति का उपदेश क्या प्रमाणित उसे आत्मा इंद्रिय मन प्राण का अभाव कैसे होगा तो क्रुति प्रमाण है अतः श्रुति अप्रणो हमना शुभ्रक्षरा परत पर अप्राण अग्णा। है ना ना का है, पर उसके ज्ञान के बिना इसलिए उससे भी पर है आत्मा जितने कार्य अज्ञान का सौ के अभिषेक पर हो गया अक्षर अक्षर कारण नहीं होता है ज्ञान के बिना इस अक्षर का उससे भी पर है आत्मा एक तस्मा जाए थे प्राणु मन सर्वेन्द्रिया इसे आत्मा से मन, प्राण मन इंद्रिय की उत्पत्ति होती है वो भिन्न ज्योतिरापो पृथ्वी विश्व धारिणी आकाश आकाशवायु आदि भूत पृथ्वी विश्व को धारण करने वाली अप्राण का अमना स्वार्थ अप्राण यमना स्वार्थ प्राचीन टीका है कहीं कुछ मिली इनको छपाए तो कहीं कहीं कुछ प्राचीन श्रुति का अर्थ प्राण यमना इतने लेना है यहाँ ये श्लोक में जो दिया है श्रुति तो बहुत लंबा इतने से अर्थ ने अप्राणी श्लोक में अप्राण है आत्मा प्राण रहते है मन रहते है इसे सुख दुख रा नहीं इतने गुरु प्रसादा स्वान्व सिद्धम अर्थम च अभिनद निर्गुण इत्यादि भी त्री गुरु के कृपा से अपना जो साक्षात्कार अनुभव से सिद्ध अर्थ को अभिनंदन करके प्रसन्नतापूर्वक उसको आनंद से कहते निर्गुण इत्यादि तीन श्लोक की तरह निर्गुणो निर्गुणो निर्गुण निष्क्रियो निर्विको निरंजन निर्विकारो निराकारो निराकारो निर्गुणो निर्मल <laughs> निर्गुण है कोई गुण नहीं आत्मा में निष्क्रिय क्रिया भी नहीं है नित्य है निर्विकल विकल्प रही तो मन का संबंध नहीं निरंजन है आसक्ति रही तो असंग किसके साथ अंजना संग नहीं होता है निर्विकार कोई विकार नहीं है और निराकार है आकार भी नहीं है नित्य मुक्तोष्मी निर्मल मल रही तो शुद्ध हूँ ऐसे अनुभव से सिद्ध हम निर्गुण बुद्धि आदि अभाव बुद्धि आदि हो तो बुद्धि के समझ से गुण होगा कोई धर्म बुद्धि आदि शरीर आदि कुछ नहीं निर्गुण शुद्ध है निष्क्रिय है क्रिया रही तो इंद्रिया में क्रिया होती तो इंद्रिया आदि अभाव तो तो निष्क्रिय भी है नित्य है अविद्या कार्य रही तत्वाद अविद्या नहीं कार्य नहीं इसलिए निर्मल है निर्मल oh.